देहाय ओम कृष्ण यजुर्वेद दिया कठोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का तृतीय बल्यू में विचार कर रहे थे पंचम मंत्र हो गया था आज षष्ठ मंत्र यस् विज्ञान युक्न मनसा सदा तस्य तस्य वश्यानि तु भवति सदा मनसा मनसा त्रिया सद सारथे यदा युक्त मनस तस््रिया यह सारथे सदस्य सारथी बुद्धि दृष्टांत में सारथी दार्ष्टांतिक में बुद्धि यह तो विज्ञानवान भगवती विज्ञान अर्थात विवेक जो सारथी अर्थात यहाँ बुद्धि जो बुद्धि विवेक वाला होती है अर्थात जो बुद्धि में विवेक होता है तो बुद्धि में विवेक तभी होता है जब बुद्धि से विषय वासना हट जाते हैं जब बुद्धि में विषय वासना अधिक है तो फिर बुद्धि में विवेक नहीं होते विज्ञानवान तो भवती अर्थात विषय वासना जब घट जाता है सदा युक्त मनसा तो जब विषय वासना घट जाता है तभी तो वो मन बुद्धि के साथ युक्त होता है ये बुद्धि मन के साथ युक्त हो जाती है विषय वासना रहेगा तो मन अपना स्वेच्छाचार करेगा इंद्रियों के पीछे चलेगा और बुद्धि और मन बुद्धि अर्थात ये विवेक युक्त बुद्धि और मन साथ नहीं चल पाएंगे जब तक तो विषय वासना है इंद्रिय स्वेच्छाचार करेंगे मन उनके पीछे चलेगा और बुद्धि मनो ये में इसमें कोई संबंध भी इतना नहीं रहेगा तस् इंद्रियाणी बशियाणी जो बुद्धि विवेक वाला होती है वो बुद्धि के लिए मन उसके साथ युक्त होकर के रहेगा अर्थात वो विवेक युक्त बुद्धि मन को अपना लक्ष्य के दिशा में चलाएगा तो मन भी इंद्रियों को लक्ष्य की दिशा में चलाएगा तस् इंद्रिया वश्याणी तस्य सारथे है वो सारथी का घोड़े सब बस में रहेंगे और जैसे चलाना चाहेगा ऐसे चलाएगा इसी प्रकार की यहाँ उस बुद्धि के लिए सारे इंद्रियो वस में रहेंगे अर्थात बुद्धि मन के द्वारा इंद्रियों को सनमार्ग में चलाएगा। वशिया दृष्टान्त देते हैं सदस्य इव सारथे है सारथी का जैसे अश्व सद सद अश्व अर्थात अश्व का कार्य होता है रथ को वहन करना चलाना और जैसे चाहेगा सारथी ऐसे मार्ग में खींचना रथ को ये अश्व का कार्य होता है सद अश्व अर्थात सारथी का बात मान करके चलते हैं तात्पर्य हो गया मंत्र का अगर बुद्धि में विवेक है तो बुद्धि सन्मार्ग में ले जा सकती है भाष्य में यस् पुनः पूर्वोक विपरीत सारथिर्भवती विज्ञान निपुण विवेकवान्ुक्न मनसा प्रगृहतम सहित चित् सदा तस्वस्थनी प्रवर्त निवर्तयुवा शक्या वश्या सदस्वाईव इतरसारथे पुनः य पुंगलिंग सारथी जो सारथी पुनः पूर्वोक्त विपरीत पूर्व में पूर्व मंत्र में सारथी भीवेक था। भीवेक था। ये किंतु उससे है सारथीर कि विज्ञानवान विज्ञानवान अर्थात विवेकवान निपुण निपुण अर्थात कुशल कहते हैं उसका अर्थ स्व कार्य करने में जो कुशल है निपुण विवेकवान विवेकवान अर्थात विचार कर पाता है लक्ष्य क्या होना चाहिए क्या लक्ष्य किससे हमको दूर होना है और किस दिशा में चलना है ऐसे जो निर्णय कर पाता है उसको विवेकवान कहा जाता है जो विवेकवान होगा कहते हैं जो बुद्धि विवेकवती हो जाएगी युक्त न मनसा वो मन भी वो बुद्धि के साथ युक्त हो जाएगी प्रगृहित मना तो प्रगृहित मनो यश सारथे है यहाँ प्रगृहित मना अर्थात वो बुद्धि इस प्रकार की अर्थात मनो उसके साथ युक्त हो करके रहता है समाहित चित्त चित्त अर्थात मनो यह समाहित हो जाएगा अर्थात चित्त मनो और, और स्वच्छाचार नहीं करेगा समाहित समाहित अर्थात जैसे कहा जाएगा ऐसे करना इसको समाहित कहा जाता है और विक्षिप्त स्वच्छाचार करेगा अपना जैसा इच्छा ऐसा करेगा सदा तस् तस् अर्थात सारथी वह सारथिका अश्वस्थानीयानी इंद्रिया प्रवर्तित निवर्तित वक्यानि अश्व जैसे रथ में होते हैं ऐसे इंद्रिय ये जीव के लिए होते हैं शरीर में इंद्रिय होते हैं तभी अगर वह बुद्धि विवेकवती हो गई तो इंद्रियों को प्रवर्तितुम जो लक्ष्य के दिशा में है लक्ष्य उपयोगी है उसी प्रकार की विषय में चलने के लिए इंद्रियों को प्रव प्रवृत्त करवाएगा और जो लक्ष्य का विपरीत है प्रतिकूल है वहां से इंद्रियों को निवर्तन भी करवा सकता सकते शकियानि वश्यानि उनके अश्व स्वश्य हो गए अर्थात तो यहाँ इंद्रिय वश्य हो गए दानता दानता अर्थात दमित तो, वो सब नियंत्रित हो गए दानता यहाँ निजंत तो होता है नीच होने से विकल्प ईट होता है नहीं तो दमु धातु ये सेठ धातु है क्योंकि मानते मानतेसु गम रम यम नम चुवार कहा गया तो ये दम धातु ये सेठ धातु है इसको निष्ठा होने से ईट होना चाहिए किंतु निजंत तो निष्ठा होने से ईट विकल्प हो जाता है दांता हा, दांता सदस्व सदअ सद दांता ही सदश्व इतर सारथे है दृष्टांत तो हो गया सारथी सारथी का अश्व जैसा नियंत्रित तो होकर के चलते हैं अगर सद सदअ है इसी प्रकार की वह बुद्धि जो विवेकवती है इसी प्रकार की बुद्धि का वो इंद्रिय भी सब नियंत्रण में रहते हैं अर्थात सन्मार्ग में प्रवृत्त करा सकते है वृद्धि और कुमार्ग से उन इंद्रियों को हटा सकती है तस् इंद्रिया वश्याणी ना तो जो तस् होना ठीक है क्योंकि भाष्य में, में भी तस् इंद्रिया ने दिया है तस् अवश्य अश्वस्थानी यानी इंद्रियाणी भाष्य में तो तस्य इंद्रियाणी भी है यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है दोबारा देख लेंगे अभी सारथी अगर विवेक युक्त हो और सारथी विवेकहीन हो तो ये सारथी ऐसा सारथी उसके साथ उसका लगन तस् है ना तस् भाष्य में भी तस् दिए है न सारथिक इस प्रकार अवस्था होने से वो रथिका किस प्रकार अवस्था होगा उसको आगे मंत्र बताते हैं सारथी अगर विवेक युक्त हो गया तो रथिका क्या स्थिति और सारथी अगर विवेकहीन हो गया वो रथिका क्या स्थिति उसको बताते हैं आगे तत्र भाष्य में तत्र पूर्वोक्त अभिज्ञानव तो बुद्धि सारथेर इदम फलम आहत तस् पूर्वोक्त जो पंचम ष्ठ मंत्र में कहा गया उसमें पंचम मंत्र में तो अभिज्ञान सारथी का बात कहा गया अभिज्ञानवत बुद्धि सारथे यहाँ भी बुद्धि सारथी दिया है इसलिए जो पंचम मंत्र में आया था ना हम लोग औकार काटे वहाँ बड़े महारे जो है कि खाली हल्का लाइन खींचे हैं वो टिप्पणी के ऊपर अर्थात तो उनको लेना नहीं चाहते गोपाल टिका में और बुद्धि सारथी दिया है इसलिए अर्थात तो शायद बड़े महाराज जी उसको स्मरण रखने के लिए एक लाइन लगाती गोपाल टिका में से दिया है जहां लेते हैं तो पूरा लाल करते हैं बुद्धि सारथी इदम फलम आह बुद्धि सारथी बुद्धि दृष्टान्त में सारथी दृष्टान्त में अभिज्ञान अवत अभिवेक है तो क्या उसका फल होता है कहते हैं विज्ञानवान यस्वस्क सदा शुचि न सतत आपनोति संसारं यस्तु अविज्ञानवान भवति सदा स न आपनोति सदम च आसारम यस्तु अविज्ञानवान भवति तो पंचम मंत्र में अभिज्ञानवान सारथी को कहा गया ना रथी को कहा गया सारथी को तो यहाँ भी कहते हैं यस्तु अभिज्ञानवान भवती जो सारथी अभिज्ञानवान अभिवेक होता है तो यहाँ सारथी का स्थान में हो गया बुद्धि जो बुद्धि अभिवेक वाली होती है होने से मनो उसके साथ नहीं चलेगा अयुक्त न मन पंचम मंत्र में कहा गया था अर्थात तो अमनस्क अमनस्क तो में बहुरी कैसे कहेंगे अविद्यमानं अविद्यमान तो यश्य जो नये कहा गया तो मनो उसका है ही नहीं फिर पत्थर जैसा हो जाएगा किस अर्थ में नये कहेंगे तदलप अर्थात वो अल्पमन अल्पमन अर्थात मन में एकाग्रता नहीं है तो कैसे आरंभ है अब आरंभ कैसा है तत्सादृश्यम अभाव तत्सादृश्यम अभावच तदन्यत्व तदल्पता अप्राशस्तम विरोधस्थ प्रकृति तो यहाँ अप्राशस्त्य भी हो सकता है वो मनोप्रसस्त नहीं है तो जो मन बुद्धि के साथ नहीं चलता है वो मन प्रसस्त नहीं है तो निंदित मन है अमनस्क अप्राशस्त्य अर्थ में हो जाएगा अल्प अर्थ नहीं अप्राशस्त्य लेंगे वे जो जो दुर्बुद्धि का साथ मन चलने वाला वो कुछ अल्प मनो नहीं है वो भी खूब तेज मनो होता है चलता है खूब इसलिए अप्राशस्त उस अर्थ में यहाँ न लेंगे अमनुष्क होने से सदा असूचि असूचि अर्थात शरीर और मन ये सब सूची सुच, में वो ये नहीं रखेगा अर्थात महत्व बुद्धि नहीं रखेगा आगे तृतीय पद में सत्पदम न आपनुति पद से रथी लेंगे क्योंकि ये जो बुद्धि है उसको कुछ प्राप्त करने का नहीं है जो सारथी है उसको कुछ प्राप्त करने का नहीं है प्राप्त करना तो रथी को है इसलिए यहाँ सह तथा रथी रथी अर्थात यह जो जीव वह जीव जो कि अविवेक बुद्धि के साथ मतलब वो जीव जिस जीव का बुद्धि mm. अविवेक होता है और उस बुद्धि के साथ मन साथ में नहीं चलेगा ऐसे जो जीव है रथी है न सत तत्पदम आपनोती तो ऐसे जो जीव है वो तत्पद अर्थात वो परम पद को प्राप्त नहीं करेगा और किसको प्राप्त करेगा कहते हैं संसार अधिगछति फिर संसार को ही प्राप्त करेगा बुद्धि में विवेक नहीं है तो पुनः संसार की ही प्राप्ति होगी भाष्य में यस्तु अभिज्ञानवान भगवती यह कहने से किसको लिया जाएगा बुद्धि सारथी स्थानीय जो बुद्धि सारथी पुंगलिंग होने से यह कहा जाता है बुद्धिस्थान अमनस्क अमस्क अप्रगृहित मनस्क मनो अगर प्रगृहित नहीं है अर्थात मन अगर बुद्धि के साथ नहीं चलता है तो स तत एव असुचि ही सदैव स सा, सा सारथी वो सारथी सर्वदा असुचि ही होगा मन जिसके साथ नहीं है वो अर्थात लगाम जिसके साथ हाथ में नहीं है जो सारथी का वो सारथी असूचि ही अर्थात असुचि अर्थात वो सारथी अपना सही दिशा में नहीं ले जाएगा जो बुद्धि विवेक युक्त तो नहीं है मन उसके साथ नहीं चलेगा मन नहीं चलेगा तो मनोस्वेक्षाचार करेगा तो असुचित न सरथी तत्वोक्तम अक्षरम यत परम पदम अपनोती ते न ना न रथी यहाँ संशोधन करना है ना ठीक है अपनों का न रथी अच्छा पुराना न स रथी ओह रथी जो तृतीय पाद में है स वो रथी को कहता है वो रथी तत्वोक्तम अक्षरम यत परम पदम परम पदम को पूर्वकतम अक्षरम जो कहा गया था ए तदेवाक्षरम ब्रह्म ए तदेवाक्षरम परम जो कहा गया था उस दीर्घविकार रखे हैं अच्छा टिप्पणी वाला पाठ लिए है यहाँ गोपाल टिका में दिया है उसका सारथी क्यूंकि वह सारथी अक्षरों को पद अक्षर पद को प्राप्त करना आगे दे दिया ना तेना सारथीना न सारथी, ना। सारथी। तत्पूर्वोकम अक्षरम यम तो पदम आपन थी तेना सारथीना आगे तो तेना सारथीना दिए हैं तो फिर न सारथी और सारथी को दीर्घ भी करते हैं तो, तो, तो अच्छा तो नौ सौ फिर क्योंकि यहाँ सारथी शब्द जो होता है वो रस्व इकार वाला होता है सारथी रस्व इकार होता है और यहाँ सारथी दीर्घ सारथी तो पदछेद यहाँ निकलना पड़ेगा न सी इस प्रकार की पदच्छेद निकालने से नहीं तो सारथी दीर्घ इकार नहीं हो पाएगा पर में कोई रैप भी नहीं है कि ड्रल रूपे कर देंगे तो इसलिए पदच्छेद तो लेना पड़ेगा न स अर्थात वो अरथी अभी वो रथी नहीं रहा क्योंकि उसका बुद्धि विवेक वाला नहीं हुआ तो ऐसा जो हुआ उसको अभी रथी और नहीं कहा जाएगा जैसे पूर्व में अबुद्धि इत्यादि शब्द आता था इस प्रकार के लेंगे अर्थात वो अभी अरथी हो गया तो यहाँ फिर वाक्य का अन्वय लगाना पड़ेगा सरथी वो अभी अरथी नहीं रहा रथी अर्थात जो लक्ष्य को प्राप्त करेगा उसको रथी कहा जाएगा अभी वो अरथी तत् पूर्वोक्तम अक्षरम यत परम पदम न आपनोति जो पहले दे दिया वाक्य में न वो न को लेंगे अर्थात तो वो अभी अरथी हो गया और पूर्वोत्तम अक्षरम यत परम पदम ते न सारथी न आपनुति। इस प्रकार की लेना होगा न सर न स अरथी इस प्रकार की ठीक है अर्थात वो अभी रथी नहीं रहा अर्थात तो लक्ष्य की दिशा में चलने वाला नहीं रहा और रथी ही हो गया न केवलम कैवल्यम न अपनोती संसारम जन्म मरण लक्षणम अधिगछती केवल कैवल्य मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है इतने बात नहीं है संसारम संसारम अर्थात तो जन्म मरण लक्षण इसको ही प्राप्त करेगा और जन्म मरण होगा तो मध्य में बाकी जितने सारे विकार ये भी सब आएंगे और फिर जन्म जरा और दुख ये सब भी आते रहेंगे तो विवेक रहित पुरुष का ये स्थिति कह दी गई आगे जो विवेक वाला होता है जो पुरुष उसके लिए कहते हैं जो कि ष्ठ मंत्र में सारथी का बात कहा गया था बुद्धि का बात अभी इस प्रकार की बुद्धि वाला जो पुरुष होता है उसका क्या फल होता है कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि है स तो तत्पदमाती भूयो भूय न जायते सारथी विज्ञानवान विज्ञान शब्द का अर्थ है विवेक विवेक वाला होता है ऐसे जो विवेक वाला होता है तो समनस्क मन सर्वदा उसके साथ रहेगा जिस बुद्धि में विवेक है उस मन वो बुद्धि के साथ रहेगा क्योंकि विवेक युक्त बुद्धि मन को नियंत्रण करे सदा शुचि पवित्र भाव ये रखेगा स तू सअर्थात वह रथी तत्पदम आपनोती वह परम पदों को प्राप्त कर लेगा भूयो न जायते जिससे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेगा बुद्धि में विवेक है तो पुनर्जन्म फिर प्राप्त नहीं होगा बुद्धि में विवेक होने से और अर्थात विवेक होने से आगे वैराग्य होगा आगे साधन सठ संपत्ति होंगे आगे मुख्य होकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा भाष्य में यस्तु द्वितीय द्वितीय विज्ञानवान विज्ञानवत सारथी उपेतो रथी विद्वान तो स पद से रथी को लेना है यु द्वितीय बिज्ञानवान सारथी रथी। सारथी। यस्तु यस्तु सारथिऊपेतरथी विद्वान एत यहाँ तो यह शब्द से भाष्य के अनुसार सीधा रथी को ही लिया जा रहा है क्योंकि यस्तु तो द्वितीय द्वितीय का अर्थ हो गया विज्ञानवान अर्थात तो विज्ञानवत सारथी उपेतः यह पद से सारथी उपेत हो गया इसलिए यह पद से यहाँ तो रथी को ही लेना होगा सारथी उपे तो रथी आगे रथी स्पष्ट लिखी दिए तो विद्वान इतिए अर्थात विवेक वाला जो होता है तो विज्ञानवान का अर्थ कहते हैं विज्ञानवत सारथी उपेता विज्ञान तो वाला अर्थात विवेक वाला सारथी से युक्त सारथी बुद्धि तो विवेक वाला बुद्धि से युक्त जो रथी यहाँ यह, यह पद से रथी को ही लेना होगा इति तो युक्त मना तो यहाँ भी वो रथी को लेना होगा युक्त मनाहा पुंगलि गां युक्त मना स मनस्क स ततएव सदा सूचि ही मन जब विवेकयुक्त बुद्धि के साथ रहेगा तो सदा सूचि अर्थात शरीर इंद्रियों को सूचि पवित्र रखेगा स तो तत्पद आपनोति पद प्राप्त कर लेगा कौन सा पद यस्मादात पदात्च्युत सन् भूय पुनर्न जायते संसारे जिस पद से जिस पद प्राप्त हो जाने से अप्रच्युत हो जाता है उसे और अच्युत नहीं होता है अप्रच्युत हो करके भूय भूय अर्थात पुनः न जायते संसारे पुनः संसार को प्राप्त नहीं करता बुद्धि में विवेक हुआ तो फिर आगे वो मोक्ष को भी प्राप्त करवाएगा नित्या, नित्य वस्तु का सर्वदा विचार कर सकता है नित्य वस्तु के पीछे चलेगा नहीं नित्य वस्तु के पीछे चलेगा और नित्यम वस्तु एक ब्रह्म कहा गया सर्वदा उसका सारे क्रिया ब्रह्म के दिशा में ही प्रभु होने लगेगा फिर अंत में ब्रह्म प्राप्ति करवा देगा किम तत्पदम जो विवेक वाला बुद्धि होती है वो बुद्धि जिस पुरुष का होता है वो पद को प्राप्त करता है वह पद क्या है अभी कहते हैं किम तत्प वह प्राप्त पद विवेकुद्धिवाल के द्वारा उसको बताते हैं सारथी यस्तु मनहा परमंग पदं। यस्तु प्रग्रहवान तद्विष्णु यस्त नर प्रग्रहवान मन प्रग्रहवाध्न पारम आप स अध तद विष्णु परम पदम आपनोति यस्तु विज्ञान सारथी विज्ञान सारथी यारथी तो में कैसा समाज कहेंगे यारथी बौ विज्ञान सारथी पुंगलिंग अर्थात विज्ञान सारथि है जिसका तो विज्ञान का अर्थ विवेक विवेक कहा जाता था तो यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ है विज्ञानवान अर्थात विवेक वाला बुद्धि विवेक वाले विवेक वाला बुद्धि वो बुद्धि जिस मनुष्य का सारथी है अर्थात बुद्धि विवेक युक्त है जिस पुरुष का यस्तु नरह विशेष हो गया नरह, प्रथम विशेषण हो गया विज्ञान सारथी विज्ञान में अर्थात मथुपंत है विज्ञान वाला सारथी से युक्त है और मन प्रग्रहवान तो जो नर मन प्रग्रहवान इसमें विज्ञान सारथ में बहुबरी हो गया और मन प्रग्रहवान में कैसा समाज कहेंगे वो नर को कहेगा क्या बहुबरी हो जाएगा मन मन प्रग्रहवान बहुबरी होगा नहीं होगा आगे मतुफ है इसलिए मन प्रग्रह में क्या करेंगे कर्मधारा करेंगे तो मन प्रग्रह और आगे तदश्ति तो मन प्रग्रहवान यहाँ विरुद्ध परिभाषा क्या है न कर्मधारया मधुवर्थिया बहुव्रीश्चेत तदर्थ प्रतिपत्ति करह तो देखिए विज्ञान सारथी में आप बहुब्री कर दिए तो वहां भी अगर आपको कर्मधारय करके पुनः मतुपर्थ्य प्रत्यय करना है तो आप वहां भी विज्ञान सारथिवान कह सकते थे तो किन्तु वहां नहीं कहे वहां बहुब्रीय कर दिए और वहां बहुब्रिय कर दिए तो यहां भी मन इस प्रकार की बहुब्रीय किया जा सकता था तो नहीं किए यहाँ कर्मधारय कर दिए और परिभाषा कहता है कि ना न कर्मधार्यात मतुअर्थ्या कर्मधारे समास करके आगे मतुअर्थ प्रत्यय नहीं करना चाहिए अगर बहुग्रीही से तद अर्थ प्रतिपत्ति कर बहुग्री समास करने से अगर वो अर्थ आ जाएगा तो वहाँ कर्मधार्य करके फिर मतुअर्थ्य करना जरूरत नहीं नहीं तो आपको कहना पड़ेगा पीताम्बर वान कहना पड़ेगा अगर पीताम्बर में बहुव्रीही करने से विष्णु भगवान को कह देगा तो फिर पीतांबरों में कर्मधारय करके आगे मतु प्रत्यय क्यों करेंगे क्योंकि अगर कर्मधारय करेंगे मतु प्रत्यय करेंगे कितना वृत्ति होगी दो वृत्ति हो जाएगा एक कर्मधारय समास वृत्ति हुआ और एक तधित वृत्ति हो जाएगा अगर एक समास वृत्ति से आपको अर्थ आ रहा है दो कार्य क्यों करेंगे तो वो गौरव दोष होगा तो यहां किंतु मंत्र में कर दिया गया तो इसलिए कहते हैं वो जो परिभाषा अनित्य है तो जहां है अनित्य है, जहां आवश्यक है वो परिभाषा लगाया जाएगा अनित्य अर्थात सार्वत्रिक नहीं है सर्वत्र नहीं लगेगा जहाँ आवश्यक है वहां लगाएंगे जो नर इस प्रकार की हो जाता है अर्थात तो बुद्धि में विवेक हो गया मन बुद्धि के पीछे विवेक युक्त तो बुद्धि के पीछे चलने लगा इस प्रकार की बुद्धि वाला जो मनुष्य होगा सह स नध्वन पारम अधसार मार्ग, मार्ग संसार मार्ग का पार पार अर्थात उसका अतिक्रमण करके जो स्थिति वो क्या है कि हैं तद विष्णु हो परम पदम ओ विष्णु का परम पद तो विष्णु का परम पद ऐसे ष्ठी दिया गया है किंतु वही विष्णु वही परम पदम वैवेटि चराचरम इति व्यापक विष्णु में क्या सूत्र लगता है विषय है कित करने से नू को कित करने से क्या लाभ हुआ गुण नहीं हुआ नहीं तो विष्णु व्याप्त धातु से जब नुह हो जाएगा लोघपद गुण होना चाहिए था कित कित करने से गुण नहीं हुआ प्रत्यय कर देंगे तो फिर कित कहने का क्या जरूरत है नुक जहाँ आएगा वो आगम माना जाएगा वो प्रत्यय नहीं होगा फिर तभी तो गुण हो कुक टुक सारी कहते ना तो। तद विष्णु हो परम पदम वही विष्णु है वही परम पदम और विष्णु का परम पद कहेंगे तो अभेद सृष्टि वही परमात्मा पद है तो जिसका विवेक युक्त बुद्धि है मन बुद्धि के पीछे चलेगा इंद्रियों के पीछे नहीं चलेगा ऐसा जो व्यक्ति होगा वो परम पद प्राप्त करेगा ये सब मंत्र हमको अभी अर्थात प्रस्तुत कर रहे हैं वो दिशा में ले जाने के लिए कहते हैं हमको परीक्षा करके देखना है हमारा बुद्धि विवेक युक्त हो गई है क्या हमारा मन विवेक युक्त बुद्धि के पीछे चलते हैं क्या और इंद्रिय हमारा सब सदस्य हो गए क्या सदस्य अर्थात विवेक युक्त बुद्धि के पीछे चलते हैं क्या इस प्रकार की हमको सब परीक्षा करके देखना है भाष्य में विज्ञान सारथी यस्तु यह विवेक बुद्धि सारथी त विज्ञान सारथी का अर्थ बता दिए विवेक बुद्धि सारथी विवेक बुद्धि में मतु हुआ है अर्थात विवेकवती बुद्धि कर्मधारे होने से पूर्व का विवेकवती बुद्धि अच्छा मतुप का रूप किया गया विवेकवती बुद्धि सारथी विवेकवती बुद्धि ही यहाँ भी बहुप्रिय हैं विवेकवती बुद्धि सारथी यश वद् विज्ञान सारथी का अर्थ हो गया पूर्व मन प्रग्रहवान मन प्रग्रहवान का अर्थ कहते हैं प्रग्रहित मना मन भी जिसका नियंत्रण में ऐसा बुद्धि का नियंत्रण में मन भी आ जाएगा समाहित चित्त विक्षित चित्त कुछ ना कुछ करते रहेगा शास्त्र शास्त्र रास्ता में वो अपने रास्ते में समाहित चित्त सन होता हुआ सुचिर नरो विद्वान सुओ अधन संसार गारम इति अधिगंत आपनोति मुच्यते सर्वसंसार बंधन समातचित्त होकर के शुचि पवित्र पवित्र अर्थात शारीर मानस उभय प्रकार की पवित्रता आवश्यक है शरीर पवित्र इसलिए कम से कम सन्यासी को भी तो दो बार स्नान करने के लिए कहते जाते हैं ब्रह्मचारी तो तीन बार करेगा संध्या करने के लिए किंतु एक छूट दिया गया है जो लोग वेदांत श्रोवण करेंगे उनके लिए ये सब नियम का इतना आवश्यकता नहीं है नियम सब इसलिए कहा जाता है कि मन को स्वेच्छाचार सुच्छा, से बचाने के लिए तो किंतु जो वेदांत तो में मतलब प्रभुता है उसका मनो तो स्वेच्छाचार करेगा ही नहीं उसके लिए नियम की इतना आवश्यकता नहीं है नियम की आवश्यकता नहीं उसका स्वभाव से वो नियम में चलेगा ही नियम में जो नहीं चल पाएगा स्वभाव से वो वेदांत तो कहाँ होगा ए? फिर उसको छूट क्यों दिया जाता है वो तो स्वभाव से चलेगा नियम से उसको छूट अर्थात छूटा अप्राप्त तो प्रतिषेध जैसा बात हो जाएगा अर्थात तो कभी भी उसमें कभी प्रमाद से हो गया तो उसके लिए कोई चिंता का बात नहीं है वो प्रायश्चित तो इत्यादि उस आवश्यक नहीं है स विद्वान अध्वन अधसार तो गति है यहाँ मार्ग का अर्थ संसार गति जन्म मृत्यु गया था संसारम चाधिगछति वो किंतु पारम अधसारगति को पार कर लेता है पारम परम है वो पारमे अगंत प्राप्त कर लेगा तो परम पारम संसार का पार करेगा तो मुच्यते सर्व संसार अर्थ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है अहंकार से लेकर के देह यह य और कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व ये सब संसार है उससे मुक्त हो जाता है और तद विष्णु परम पदम कहा गया तद विष्णु व्यापनशील ये जो नु प्रत्यय होता है ये शील अर्थ में शील का अधिकार में इसलिए व्यापनशील से कर करें ब्रह्मण परमात्मो वासुदेवाख्य से परम प्रकृष्ट पदम स्थानम इति सतत्व असौ आद्वान् ब्रमण अर्थ परख्युदेव वासुदेव अर्थत वसुव वाशुषु देशुदेव ओ साय श्रां भगवान वहाँ तीन प्रकार की दी व्याख्या तो बसती जगति बसती ये कर्तवाच गिंगंत जगत में जो वास करता है अर्थात तो पूरा जगत ईशावास्यम जगत जिस प्रकार कहा गया और दूसरा हो गया वासयती जगत स्वस्मिन अर्थात तो अधिष्ठान बनकर के पूरा जगत को अपने में जो धारण करता है और बसंती जगंती यश्म इस प्रकार के बसंती तिंगंत जगंती ये तो नपुंसक लिंग हो गया बहुवचन जस का रूप अच्छा बसंती भी फिर जस का रूप हो जाएगा तो बसंती अर्थात शतंत होकर करके इस प्रकार के बसंती जगंती यस्मिन ये भी एक दिन है अर्थात पूरा जगत जिसमें रहते हैं प्रथम कहा गया कि पूरा जगत को अपने में वास करवाता है और दूसरे बात में कहा जाता है कि पूरा जगत जिसमें बसते हैं एक ही अर्थ लगता है किंतु पूरा जगत अपने में वास करवाता है अर्थात तो अधिष्ठान प्रधान रूपे न ये व्याख्यान और जगत जिसमें वास करते हैं आधेय प्राधान्य तो न ये व्याख्यान क्योंकि प्रथम कहता है कि जगत बसंती जगत जिसमें बसते हैं जगत बुद्धि पहले आता है आधेय प्रधान होकर के और जहां कहा जाता है कि स्वस्मिन वास्यती जगत अर्थात तो अधिष्ठान प्रधान लेकर के अरे जगति बसति अर्थात जगत में विद्यमान है अर्थात अनुभव होता है अस्थि अस्थि करके पूरा जगत में अनुभव होता है हो गया वसु वसु रेव बासु आगे वासुश्च असो इति वासुदेव इस प्रकार की कहते हैं परमात्मा तो हमारे बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्म होना चाहिए परमात्मा का यह रूप को ग्रहण करना चाहिए आ नहीं तो वासुदेव यशोदानंदन ये, ये कब तक हम चलते रहेंगे आरम्भ वहाँ से होना वो ठीक है वहां से आरंभ करेंगे किंतु अंतिम पहुंचना है कि पूरा जगत जिसमें अधिष्ठित तो है वो अधिष्ठान निर्गुण निराकार परमात्मा भाष्य में वासुदेवाख्य से परम प्रकृष्टम पदम परम मंत्र में कहा गया उसका प्रकृष्ट अर्थात तो सबसे उत्कृष्ट स्थानम स तत्व अर्थात तत्व सह सत्व अर्थात वो परम पद को प्राप्त करता है सतत्व तत्व के साथ अर्थात उसका तत्व को जान करके तत्व मा तत्व तो ज्ञात्वा बिषते तदनंतर ऐसा कहते हैं अर्थात तत्व ज्ञान के साथ उस पद को प्राप्त कर लेना एक तद असौ आपनोति यह परम पद को असौ आपनोति असो विद्वान वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है अधुना यत यद गव्य जो पद अभी परमात्मा अत्य गव्य पर विषुपंद्रििया स्थूलाभ्यूक्ष्मतम्यक्रमेण प्रत्यात्मक अगम कर्तव्यद आरभ्य जो पद प्राप्त है तस्य उस पद का त्रिया स्थूला इंद्रियजस्थूल वहां से आरंभक तारतम्य सूक्ष्मतम्यक्रमें इंद्रिय सूक्ष्म उसे सूक्ष्म दिखा करके प्रत्यगात्मत अतिगम कर्तव्य जो परम पद है विष्णुप है ब्रह्म है वो प्रत्यगात्म ही है अर्थात वो हम ही है हमारा स्वरूप वही है हमारा स्वरूप अर्थात अभेद्ठी हम ही वही है प्रत्यगात्मत अगम कर्तव्यम इदम आरभ्य तो इसलिए यह जो मंत्र है यह मंत्र को अवंतर वाक्य कहा जाता है महावाक्य नहीं अवान्तर वाक्य अर्थात तो पदार्थ शोधन करवाता है अवंतर वाक्यों का कार्य होता है पदार्थ शोधन करवाएंगे अः जैसे रण्य में चार चार चार तीन चार तीन ना चार तीन सात हाँ वो मंत्र है कतम आत्मा तो एक हो गया त्मा विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर ज्योति वो भी तुम पदार्थ शोधक वाक्य है वो सब अवान्तर वाक्य कहा जाता है पदार्थ शोधन करने वाले महावाक्य तो ऐक्य कथन करेंगे अवांतर वाक्य पदार्थ शोधन करते हैं तो यह जो दो मंत्र आगे आएंगे ये भी अवांतर वाक्य अर्थात तो पदार्थ शोधन करते हैं इंद्रिय से लेकर के अंतिम आत्मा तक ये शोधन करवाएंगे कर्तव्य इति कर्तव्यवर्थम इदम आरभ्यते यहांत्र आरंभ किया जाता है इंद्रि परा ह्येभ्य पर मनः मनसस्तु परा बुद्धेर बुद्धेर आत्मा इंद्रिये परा बुद्धिर्बुदेरात्मा से अर्थ पर होते हैं अर्थ अर्थात तन्म तन्मात्र इंद्रिय से श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इंद्रिय तन्मात्रा का कार्य हुए तो कार्य से कारण श्रेष्ठ होगा इसलिए कहते हैं कि इंद्रिय से तन्मात्रा श्रेष्ठ होते हैं और अर्थभ पर मन ये जो तन्मात्रा से ये मन और श्रेष्ठ है यह तात्पर्य हो गया अच्छा आगे और पंक्ति के आगे देखें और मनसस्तु परा बुद्धि मन से बुद्धि और श्रेष्ठ है बुद्धेर आत्मा महान पर बुद्धि से बुद्धि अर्थात व्यष्टि बुद्धि व्यस्टि बुद्धि से आत्मा महान महान आत्मा अर्थात समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ गर्भ वो और श्रेष्ठ है तो यहाँ दे दिए कि इंद्रिय से अर्थ अर्थ अर्थात विषय अर्था अर्था विषय से मन ल्गना, मन से बुद्धि ये सब पर कहा गया अर्थ शब्द से त्रा लिया जाएगा इंद्रिय क्या पदार्थ है तन मात्रा है ना पंच है तन है आगे मन मनोवी तन मात्रा बुद्धि ये भी सब सभी तो अपीकृत है यह परो कैसा कहते हैं तो यहाँ आगे देंगे टीका में तो इंद्रिय भी पराही अर्थ अर्थात तो इंद्रिय अर्थ का कार्य होने से कार्य मात्र के थोड़ा स्थूल हो जाएंगे तो ठीक है तो कार्य थोड़ा स्थूल हो जाएगा उससे जो तन्मात्रा होंगे थोड़ा सूक्ष्म हो जाएंगे अभी तन्मात्रा से मन मन भी तो कार्य है तन्मात्राओं का इसलिए कहते हैं कि ये जो अर्थ शब्द से तन्मात्रा अर्थात तन्मात्रा से इंद्रिय भी बनेगा तन्मात्रा से ये अर्थ विषय भी बनेंगे विषय अर्थ यह अर्थ होता है ये जो पंचीकृत अर्थात तो जिसको न्यायिक लोग द्रव्य कह देंगे अर्थशब्द से वो द्रव्य नहीं लेना है जिसको न्यायिक लोग अर्थ गुण कहते हैं यहाँ अर्थशब्द से रूप रस गंधस्पर्श इत्यादि लिया जाएगा देखिए रूप रस गंध स्पर्श ये तन्मात्रा है और रूप रस गंधस्पर्श इंद्रिय ग्राह्य भी है जो तन्मात्रा है वो व्यापक होता है व्यापक तो होगा अगर वही व्यापक तन्मात्रा इंद्रिय ग्राह्य हो जाएगा तब तो, तो आपको पूरा जगत दिखने लगेगा फिर योग जो लक्षणा सन तो सबको प्राप्त हो जाएगा अर्थात तो वही तन्मात्रा थोड़ा स्थूलीभूत होकर के ये जो रूप रसकन्धस्पर्श इत्यादि हो जाता है तो यहाँ जो ये अर्थ शब्द से कहा जाता है ये रूप रसक अंधस्पर्श इत्यादि को लिया जाएगा घटपट नदी पर्वतों को नहीं लिया जाएगा अर्थात जो द्रव्यात्मक विषय है उनको यहाँ अर्थ शब्द से नहीं लेना है जो नयायुगो का गुणात्मक विषय है उसको यहाँ लेना है वेदांतियों का द्रव्य गुण इस प्रकार की भेद नहीं है वो तो कहेंगे गुण द्रव्य का विशेष अवस्था मात्र है तो यहाँ अर्थ शब्द से तन्मात्रा ही लेना है किंतु जो इंद्रिय ग्राह्य हो जाएंगे थोड़ा और इंद्रिय ये थोड़ा ये भी तन्मात्रा है किन्तु विषय जो तन्मात्रा विषय रूप बनते हैं रूप रस होते हैं उनसे ये इंद्रिय थोड़ा अधिक स्थूल है और यह जो रूप रस इत्यादि विषय बनते हैं इंद्रियों का उससे अधिक सूक्ष्म होता है ये मन मन भी तन से बनता है और ये जो अर्थ ये भी तन्मात्रा से इंद्रिय भी तन्मात्रा से बुद्धि भी तन से सभी तन से बनते हैं किन्तु उनका सूक्ष्मता तारतम्य थोड़ा अधिक अधिक रहेगा अर्थात इंद्रियों में तन्मात्रा जितना सूक्ष्म रूप में रहेंगे रूप रसगंध स्पर्श जो तन्मात्रा होंगे वो थोड़ा और अधिक सूक्ष्म होंगे उससे मन मन अर्थात थोड़ा अधिक सूक्ष्म तन्मात्रा बुद्धि तो और थोड़ा अधिक सूक्ष्म तन्मात्रा जितना सूक्ष्म होगा उतना अर्थात स्थूलत्व कम रहेगा तो एकाग्र होगा और उतना स्वच्छ होगा इसलिए बुद्धि मन के अपेक्षा स्वच्छ है मन ये विषयों के अपेक्षा स्वच्छ है विषय इंद्रियों के अपेक्षा स्वच्छ है यह अर्थ शब्द से है जो इंद्रियों का कारण उस अर्थ को मतलब नहीं लेना है यहां टीका में भी कहेंगे कि इंद्रियों का जो कारण वो अर्थ लिया जाएगा और वो अर्थ ग्रहण नहीं होगा जो इंद्रियों का कारण होगा त्रा वो तन्मात्रा इंद्रिय ग्राह्य सीधा नहीं हो जाएगा अगर उतने ही सूक्ष्म रहेगा तो इसलिए जो इंद्रिय से ग्रहण होंगे वो तन्मात्रा का थोड़ा स्थूलीभूत अवस्था वो पंचीकृत नहीं हुआ है जो चक्षु है वेदांत मत में जो चक्षु है चक्षु तो इंद्रिय हो गया और जो गोलक है वो सब पंचीकृत हो गए किन्तु जो ग्राह्य होता है रूप रसक अंधस्पर्श इत्यादि वो सब इत्या पंचीकृत नहीं है ए? पंचीकृता नहीं है पंचीकृत नहीं होने से इंद्रिय ग्राह्य नहीं होना चाहिए कहते हैं एक एक ही भूत है किन्तु स्थूलीभूत हुआ है इस प्रकार के इसको देखेंगे पंचिकरण में आनंदगिरी टीका का यह अंश पार हो गया ना अभी बातिकार टीका चल रहा है महाराज जी से चल रहे उसमें देखेंगे आनंद गिरी जी आगे इसको बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किए हैं तो थोड़ा इस विषय में लिखे है तो नहीं तो आप ये रूप और पर से इसको किस क्या चीज कहेंगे अपंचीकृत कहेंगे ना पंचीकृत कहेंगे अपंचीकृत कहेंगे तो बिल्कुल ग्रहण नहीं हो पाएगा पंचीकृत कहेंगे तो वो तो पंचीकृत है ही नहीं तो वहां शायद आनंद गिरिजी एक शब्द दिए हैं कि ये अर्थात स्थूल अपंचीकृत जो कि इंद्रिय ग्राह्य होगा क्योंकि स्थूल नहीं होगा तो ग्राह्य ही नहीं होगा और पंचीकृत नहीं है क्योंकि रूपतर तो रूप, रूप है, रसा रसा ही है रसतर तो रस ही है पंचीकृत नहीं है बिल्कुल अपंजीकृत हो जाएगा ग्राहीय भी नहीं होगा अर्थात एक प्रकार के स्थूल अपृत इस प्रकार की अर्थ तात्पर्य यहां अर्थ शब्द से इंद्रिय ग्राहीय पदार्थ को लिया जाएगा और उसे मन मन और सूक्ष्म है सूक्ष्म अर्थात मन का आरंभ जो तन्मात्रा वो जो अर्थ आरंभ का से अधिक सूक्ष्म इसी प्रकार की बुद्धि का आरंभ का मात्रा मन आरंभ त्रा से अधिक सूक्ष्म है अच्छा आगे हम भाष्य में स्थूलानी तावत तो, आ, इंद्रिया इंद्रिय स्थूल क्यों कहते हैं कार्य ये कार्य होने से तानि अर्थ ही आत्म प्रकाशनाय आरभानी जिस अर्थ के द्वारा अर्थ अर्थात त्रा तो जिस तन्मात्रा के द्वारा यह सब इंद्रिय आरंभ किए गए है वह तो वो सब तन्मात्रा इंद्रियों को क्यों आरंभ किए हैं कहते हैं आत्म प्रकाशनाय वो तन्मात्रा इंद्रियों को आरंभ किए हैं अपना प्रकाश के लिए बृहदारण्यक में द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण में अंतिम में आया है रूपम तो, रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम परिचक्षणाया ऐसा कहते हैं तो वही परमात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव रूपम रूपम अर्थात प्रत्येक बुद्धि में प्रतिरूप चिदाभास हो जाता है वो परमात्मा प्रत्येक बुद्धि में चिदाभास क्यों हो जाता है कहते हैं तदस्य रूपम परिचक्षणा से परमात्मा क्यों बनता है कहते परमात्मा को अनुभव करने के लिए जैसे वह बोला गया ये बात ऐसे ही है ये तन्मात्रा इंद्रियों को क्यों आरम्भ करते हैं कहते हैं कि वो इंद्रिय या तन्मात्रा को ग्रहण करें अर्थात अपना ज्ञान के लिए वो आरंभ किया तो जो आरब्ध होंगे वो हमको जानेंगे ताकि मैं जाना जाऊंगा इस प्रकार के यहां आत्म प्रकाशनाय आरबधानी आरब्धानी कहानी इंद्रिया ही, ही। यही अर्थ अर्थव्य तमात्रा जिनके द्वारा ये आरंभ किया गया है अभी इंद्रिय स्व कार्यभ्य पर उस इंद्रिय से वो अर्थ पर है क्यों कहते हैं कि ये जो इंद्रिय हो गए वो स्व कार्य अर्थ का कार्य हो गए, इसलिए जो कारण होता है वो पर होगा सूक्ष्म महानत वो सूक्ष्म है और महत्व है महत्व अर्थात अधिक व्यापक है क्यों प्रत्येगात्म भूताश्च अच्छा प्रत्येगात्म कारण जो होता है वो कार्य का प्रत्येगात्म स्वरूप होता है जैसे जो मिट्टी होता है वो घट का स्वरूप ही होता है कारण कार्य का स्वरूप होता है टीका में कहते हैं प्रत्येक अनुपायी स्वरूप भूता इत्यर्थ है भाष्य में जो ध्यान है प्रत्यगात्म भूताश्च प्रत्योगात्म का अर्थ कहते हैं प्रत्येक अर्थ स्वरूप तो जब तक घट है तब तो मिट्टी का स्वरूप अपाय हो जाएगा चला जाएगा ये नहीं है अनपायी भूत ओ सन्नो मित्र संद्रो बृहस्पति क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि वाव प्रत्यक्ष